हाँ पुस्तक बंद करो गतो के आगे बंद कर पुस्तक बंद करो के तो खुलते है गतो के आगे अभी तक जितने सूत्र आए लेकर गतो के आगे सूत्र जो सूत्र आए अभी लिखा केवल सूत्र लिखो वृत्ति याद है तो लिखो कोई बात नहीं नहीं याद तो कोई बात नहीं सूत्र लिखो कितने सूत्र लिखा सात सात लिखा था एक कम हो गया आठ है कितने लिखा है सात हम्म सबको देखना पड़ेगा ऐसे नहीं चल चुपचाप चुप चाय कितने देखा पुस्तकों ढूँढते हो क्या लाभ कितने लिखा देगा आठ सूत्रों में से कितने लिखा है एक लिखा है अच्छा आठ में के हो तो कितने होता है सब देते एक हो गया लाओ अरविंद लाओ नरोत्तम लाओ जिन्होंने नहीं दिखाया ले अपने दिखाया चले कितने लगा एक में नहीं शंकर एक मेरे नहीं हैं? ये बाद भी बता है लो में बताना क्या को लो कृष्णान प्रश्न उसको समझाओ कहने में बोलो तेलुगु भाषा सब समझ प्रशांत रातम जगम कितने लिखा है देखा नित क्या ला ला। देर क्या अरविंद राव ऋब श्री चेक कहाँ से लेख नहीं तो धातु के आगे पहले नहीं नहीं पूरा अरबिंद कितने लिखा है एक मैं नहीं दिखाई दिखा ला ला? नहीं। देखा। अब, दिखाई लुब्रत भी है नहीं एक में नहीं हम्म अभी प्रश्न समझा तो लो, ना, लुस्तक तो खुला नहीं आगे चलेगा स्ने सेवायाम यहां कार्य की संज्ञा किस सूत्र से क्या सूत्र अल इस सूत्र में कितने पद है दो पद है ब्रह्मचारी बोलो क्या करता है अलंतम क्या करता है अंतिम हल की संज्ञा संज्ञाकरण से क्या प्रयोजन है तत्प ये यंकारे के लोप हो जाएगा किस सूत्र से यंकार से इसको क्या कहेंगे इत क्या सूत्र लगे सरित कर्त अभिप्राय क्रियाफल क्या होगा उभयपद करता है सरित कर्त अभिप्राय क्रियाफल ये उभयपद करता है आत्मनिपद करता है हाँ? परिश्रम तो करता है दोनों नहीं करता है सरिता कर्त अभिप्राय क्रियाफल इस सूत्र से तो क्या होता है है क्या तो होता है आत्मनिपद तो तो तो तो तो तो तो तो होता तो है इतने बताओ कब होता है किसको होता है तत्र अतः अलग है सरिताय तह कर्त अभिप्राय इस सूत्र से परिश्रम पद का विधान आत्मनिपद का उभय का विधान होता है आत्मनिपद का विधान होता है और यदि कर्तृ अभिप्राय क्रियाफल नहीं होगा तो क्या सूत्र लगेगा शेषात कर्तरी परसम पदम इसी प्रकार उभयपदी होता है नहीं कि सरित ही तो सूत्र लग करके उभयपदि कर देता है ऐसा नहीं सरिता तो कर्तृभिप्राय क्रियाफल है ये उभयपदी करता है ना न आत्मनिपद करता है आत्मनिर्पद करने के लिए सूत्र कितने हैं क्या सूत्र हाँ तंगा कौन बोला था तंगा नाव नहीं अन्धात की तो आत्मनिपद हम यह आत्मनिपद करता है सरिता कर्तृिप्राय आत्मने पद करता है उभयपदी करता है आगा। हाँ आगा। और पद करने के सूत्र हाँ तो अभी उभयपद हो जाए दूर करके के स्त्री गति पाएगा सब होगा गुणों के सूत्र से शारधातु आर्ध धातु कुण याद हो क्या रोमन आत्वन पदमी प्रत्यय क्या है तो श्रेय तो आगे क्या सत लगेगा क्यारू बनेगा पर बोलो सब आत पद में लेट लकार में धातु क्या है श्री श्री श्री अणल दित होने के बाद पूर्वाभ्यासलाय शभ्यास में क्या रहेगा सी अगर श्री अगर अचोनति बुद्धि आयादेश क्या बनेगा शिषराय अतुष आने के बाद वृद्धि होगी या गुण होगा वृद्धि प्राप्त है गुण प्राप्त है गुण प्राप्त है क्या किस उत्रशी? परवि शारधातु की अर्धातु के सूत्र से हाँ अर्धातु से गुणा प्राप्त है निश्चित तो कौन करेगा किंगितिच असहयोग अथली टी के तो असहयोग है सहर असहयोग नहीं हुं? इकार का लोप हो जाए इकार का लोप हो जाए हाँ इकार बीच में है तो गुण नहीं होगा गुना नहीं होगा तो क्या होगा अच्छी रूप देखकर बोलते दे क्यों क्या बने या सूत्र बोलो अच्छी सुन धातु तो हाँ ये सूत्र से यंग होगा क्या रूप बनेगा शिश्री या तो यू रूप देखकर बोलते हो ना शिश्रियातु नहीं रूप नहीं दिया शिश्रा आगे शिष्य तो आगे थौल आने पर धा तो सेट है आने टेप कैसे पता चलेगा सेठ है कैसे पता चलता है ठीक है अब क्या देते बोला लिखने पर अभी ह्रस्वीर्घ गलत होगा दीर्घ को ह्रस्व कर बोला बोला सब किसको श्लोक याद है ओ धृ दं तेर ये श्री धातु तो किस पाद में आता है बताओ श्लोक का प्रथम द्वितीय तृतीय किस पाद में आता है बोलो नहीं एक पाद पहले बोलो हाँ हाँ श्री को कोई प्रथम पाद मिला कर बोला था इसलिए पूछा बोलो फिर लोग हम्म ना तो सेट है तो थाना पर ईट होगा हाँ ईट होने पर क्या रो बनेगा शिष्य गुना नहीं होगा शिश्र इथ क्या बनेगा आगे शिश्रि यथु शिश्र उ में दो बनेगा क्या क्या शिश्राय शिश्र शिष्य आगे शिश्री इ शिश्री व बोलो फिर शिष्याय आतन पद में क्या बनेगा शिश्री ये य कहा से आएगा क्या सूत्र बोलो सूत्र भ्रबान छोड़ दिया शिश्रिया बोलो शिश्रिया बहे कौन बोलता है शिश्रिया बहे शिश्रिया भाई धम में क्या होगा ढ होगा नित्य दो रूपये किसने बोला एक रूप बोलकर चले गए गई सी अकारांत हो जाएगा अंग इनते आगे क्या सो तो लगेगा विभा से शिश्री डुए शिश्री ढुए दो बनेगा बोलो सुर से शिश्री ए पहले ढ्व पक्ष बाद में ध्वम पक्ष शिश्री ढ्वे शिश्री ध्वे, ध्वे। लीट हो गया लूट में गुना होगा श्रैता बोलो श्वैता स्विता रो आत्मन पद में श्रैता से कार में श्रहिष्यति बनेगा गुण बोलो आत में बोलो श्रहते गलती होती है आगे बीजे लोट लकारयानी में श्रयता, न होगा या ना होगा हैं टावर का श्रेयानी पद में श्रेयताम यत बोलो आतन बद में आश्रयत बिदिली में श्रयत श्रयत शाम पद में धातु क्या है असलिंग में श्रियात बने गया बोलो श्री धातु ह्रस्वे दीर्घ धातु ह्रस्व है आश्रीलिंग में दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या है अक्र सावे धातु को दीर्घ हो जाएगा श्री याद बनेगा धातु ह्रस्वी कारणते दीर्घ ही कारणते आश्रिली में क्या बनेगा श्री दीर्घ बनेगा हाँ बोलो श्री याद आत्मनिपदे में गुण होगा सूट सुट सिस्टर क्या बनेगा क्या सूत्र लगा धमे विभा सेठ इन तंग है इन कौन है युग लकार में लगेगा सूत्र ने श्री दृश्रुभ्य कर्तरी चंग चिली को हो जाएगा चंग चंग से दीता होगा द्वित अभ्यास में क्या रहेगा सी सी, सी नहीं से क्या है कार अस्सी श्री अगर अ गुना होगा कि सूत्र से गुना होगा अंगित निषेध हो जाएगा यंग हो जाएगा अशी श्रियत क्या मानेगा बोलो अशी श्रियत अशी श्रिय बोलो सुर से अशी श्रियत आत पद में अशी श्री अत बोलो आतंकी तो, अशी अशी तो, तो लगता है लोग लोलकार में हम्म हु। नहीं पता नहीं आतंकी इधर तो तो तो लगता है नहीं पता नहीं अत लगता है हाँ तो दीर्घ लगता है नी हाँ आत लगेगा बोल फिर अश्री लिंग लिंगलकार में श्री शुण अयादेश अश्रैष्यत क्या बनेगा अतन पद में अश्रैष्यत आगे है ये किसूत्र से होगा और परसम पद नहीं बनेगा किस सूत्र से भ्रीप सब गुण गुण के सूत्र से हाँ भारती बोलो भारती पद में भरते लीट में भ्री भ्री व भार हो जाएगा व भार अतुशान पर भ्री अगिर से गुण बुद्धि नहीं यु हो जाएगा व बभ्रतु बोलो व भार भब्रु। भब्रु। आने पर यह धातु सेठंत में, है। आनिते, आनिते, आनिते, में रिकारंत, रिकारंत, कोई धातु है है मालूम पता चलता है? है? इतने हो गया को छोड़कर के बाकी जितने उ द्री दंते रिकारंत दीर्घ है सेटे, ब्रीम, ब्रीम को छोड़ के सबू अनिटी क्रादिनियम से ईट हो जाएगा क्रा दिनियम किस मालूम है सूत्र किसको मालूम है क्रा दिनियम उसमें ब्री आता है क्या तो उसको ईट होगा उस धातु से नहीं होगा क्रा से भी ईट नहीं होगा तो फिर ये तो भारद्वाज से लग जाएगा कुछ नहीं ईट नहीं होगा क्या बनेगा बा क्या बनेगा अब ईट पक्ष में ईट नहीं होगा बभ्र आगे बोलो बभ्र तो बभ्र बभार कितने स्थान में ईट हुआ दो ईट नहीं हुआ बोलो बभार हिलता है किसका न मुख बंद बोले फ बतन बद में बाबरी ते बाबरी बबरी ताते भराते बोलो बभ्रीतेभ्राते नहीं बभरी डे होगा बब्री डे एक रूप बब्रीडे आगे बभरे अच्छा ये परसम बुद्ध रूप सब दे दिया है क्या हाँ इसलिए आत्मपद नहीं आता है बोलो ताश में ईट होगा गुण होगा भरता बोलो बरता से, बरता से बरता बरता बरता बरता बरता लिट क्या मानेगा भरी सती कौन बोलता है ब्रह्मा बनेगा बोलो इट होगा धातु सेठ आने तो भरी सती कैसे बनेगा आएं? क्या रिधनो होट हो, हो जाएगा से होने पर भरीश्यती बोलो भरिश्यती, भरिश्यता, भरिश्यता, इसका आतंक पद बनेगा लीट लगाने में आतन पद में रिद से लगेगा है ना नहीं लगेगा पूरा पक्का लगेगा ना संद्या है हाँ रिद्धानो से कहता है आत्मनिपद परस नही भरीष्यते बोलो भरिश्यते, भरिश्यते, भरिश्यते, भरिश्यते, भरिश्यते, भरिश्यते, भरिश्या भरिश्या लोट लकार में भरतु भरता तो बोलो में क्या बनेगा अतन पद गुण होगा हैं? सब्र तो बोलो किस से गुण होगा परमेश्वर परमेश अर्ध धातु कौन है हा क्या बनेगा भरतम ताम कहा से मोह कहा से आया क्या आम ए तो ये आम करिएगा कहा हाँ भरत बोलो हम्म ये हो गया लोट लकार हो गया लंग लकार सरल है अब भरत बोलो कौन सा लुकार लकार हो गया लंग मल में लंग हो गया बोलो तो बोलो क्या हो गया भरत, रुक जाओ आगे बोलो अरविंदा हाँ उसको बोलो क्या बोला नहीं शुरू से हाँ बोलो शुरू से नहीं बोलो नीतन नहीं सुर से अभरत आतन पद में क्या बनेगा अभरत ये तृतीय लाइन से शुरू करो अभरत बोलो तीनों बोलो अभरथ क्या गे अभरताम ठीक है तीनों ए, ए लाइन पीछे तीनों बोलो अभर तो अभ्रतम होलो अबरता, अभय रेत आम बनेगा हाँ बोलो बोलो पीछे तीन चार बोलो रे था हो गया कैसे अभय रे हाँ बोलो ठीक है अभर बोलो अभरत हम्म hmm. विधि बोलो ब्रह्मा ब्रह्म भरेत भरे तो भरे कहाँ से शुरू किया परिश्रम आत भरेत बोलो ब्रह्मचारी आत बोलो भरे तो भरे बोलो तो, हम्म हो हो गया नहीं नहीं तो हो जाएगा धातु है पीतस चलो तो बन जाएगा उसके बाद सूत्र लग गया रिंग शिक्षु पर में रहते रिंग आदेश होता है छाबार्ध धातु के लिंगिच आदेश सियाद में स हो यक हो या दाओ आर्धातुक हो या सुटे असली में याद आर्धातु के लेंगे ऋतु को रिंग आदेश हो जाएगा तो भ्री में री को रि हो जाएगा भ्री इकारांत हो जाएगा इकारांत हो होने के बाद दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र प्राप्त है अकृत सावधात्व तो को दीर्घ प्राप्त है दीर्घ होना चाहिए किंतु ये जो सूत्र रिंग से ग्लिंग छु है इसके पहले ऋतो रिंग एक रींग दीर्घ रिंग प्राप्त था उसकी अनुभूति आती थी रिंग की जब अनुभूति आ जाती थी रींग ऋत री दीर्घ की अनुभति आने के बाद यहाँ यदि दीर्घ करना होता तो रिंग ह्रस्विर नहीं कहते शय अंग्लिक्ष कह देते तो रिंग की अनुभूति आ जाती रिंग अलग ग्रहण करने से ये ज्ञापित होता है यहाँ रिंग आदेश होगा ह्रस्व रि रहेगा दीर्घ नहीं होगा दीर्घ यदि करना होगा तो रिंग विधान व्यर्थ होगा तो रिंग की अनुभूति से प्राप्त है एक रिंग शब्द सूत्र में छोड़ देंगे तो लाघव है रिंग जैसे यदि प्राप्त था रिंग रीत सूत्र से अनुभूति आकर के हो सकता था किंतु रिंग अलग से पानी निमर्ष ने, ने ग्रहण किया इसका अभिप्राय है यहाँ दीर्घ नहीं होगा इसलिए रींगी प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्याग दीर्घ हो न रींग प्रकृत है उसके पहले सूत्र रिंग ऋत हो। होने के बाद फिर रिंग विधान के हस्व इसलिए दीर्घ नहीं होगा तो केवल रिंग होने पर भीयात क्या मानेगा बोलो भ्रियात नहीं शुरू करो भ्री याद ईट कितने स्थान हुआ है? ये कहाँ से आया हाँ रिंग हो गया आगे लूंग में असिल के आतंन पद में भ्री स्यूट सूट तो भ्री होने के बाद री के आगे स्यूट है छोटे है, शूट है? शूट है? शूट है? आध्यात्के है आध्यात् भ्री के री को गुण प्राप्त है किस सूत्र से हाके सूत्र उच्च री का पंचमांत तो उन्ना पर झलादि लिंग सिचो कितो स्तंगी री बनने के आगे भ्री में री बनने है। झलादि लिंग सिच झलादि लिंग होता है यदि आर्ध ईंट नहीं हो सिच को भी ईट हो, तो हो जाएगा हो, तो आजादी हो जाएगा जहाँ ईट तो नहीं हो झलाद लिंग सिच रहे तो कीत हो जाएगा आत्मनिपद में यहाँ धात्वा टोन से ईट नहीं हुआ सीउट है लिंग सीउट लिंग हुआ झलादि है हाँ तो कीत होने से गुण नहीं होगा क्या रूप बने गया बोलो ध में कितन बनेगा क्या रू बनेगा ढ या ध्री से ढम क्यों भ्री है इणतंग भ्री से ढम लूंग लकार परस्मय पद में गुण वृद्धि हो जाएगी किसूत से शीचे वृद्धि परस्मय पद सु बोलो अभार सीत पद में अभ्री सीच तो, सीच को लोप होता है लोप झल पर मिलेगा तो सिच का लोप हो जाएगा झल नहीं, तो नहीं तो, तो होगा तो लोप नहीं होगा अभ्रित आताम आएगा तो लोप होगा अभ्री अभ्रिशाम आगे क्या पढ़ते है आत्मनपद अनत तो क्या बनेगा अभ्री शत था में लोप होगा अभ्रिथा आगे अभ्रिशाथम ध्वम आने पर सिच का लूप होता है किस सूत्र से धीच क्या रूप बनेगा अभ्रिम आगे अभ्रिशि अभ्रिश बही बोलो अभ्रित रुको अभिर सा था कौन बोला फिर बोलो अभ्रित लुंग हो गया लिंग लकार में एक धन से इट हो जाएगा गुण अभरिष्यत बोलो आतन पद में अभरिष्यत ta